कृष्ण श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सारे गौरव सुनिवादी पश्चात नमो महाव्याय कृष्ण प्रेम प्रमायत कृष्णा कृष्ण चैतन्य नाने गौरव से श्री चैतन्य मनोभ स्थापित न भूतले स्वयं बदाति दधाद तप्त कांचन गौरांगे सूराधेरी वृषभ सुतमा हरि ॐ नमो भगवते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्लोक 19 एवं संदर्शिता सदर्शिता हम्तवस्वता हरिना भृत्य वशिता सौसेना कृष्णन दम एवं इस प्रकार संदर्शिता प्रदर्शित किया गया ही निसंदेह अंग हे महाराज परीक्षित हरिया भगवान द्वारा भृतवत्स्यता अपने सेवक या भक्त के अधीनता स्वीकार करने का गुण स्वबसेना जो केवल अपने बस में रहे अपि निस्संदेह कृष्णन कृष्ण द्वारा, द्वारा जिसके इदम संपूर्ण ब्रह्मा स ईश्वरम शिव तथा ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली देवताओं सहित वसे वस में अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद हे महाराज परीक्षित शिव जी ब्रह्मा जी तथा इंद्र जैसे महान एवं उच्चस्त देवताओं समेत यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के बस में है फिर भी भगवान का एक दिव्य गुण यह है कि वे अपने भक्तों के बस में हो जाते हैं यही बात इस लीला में कृष्ण द्वारा दिखलाई गई है तात्पर्य कृष्ण के इस लीला को समझ पाना दुष्कर है किन्तु भक्त इसे समझ सकते हैं इसीलिए कहा गया है दर्शन तद्विरा लोक आत्मनो भक्तवश्यता भगवान अपने भक्तों के बस में होने का गुण प्रदर्शित करते हैं ब्रह्म संगीता पांच पैतीस में कहा गया है रचय तुम जगदंड कोटिम यछक्तिरस्ती जगदंड यदंत यगदंड यदंत अंडांतरस्त परमाणु चयातरस्थम गोविंदमादिषम तमहम भजामी अपने एक अंश परमात्मा से भगवान असंख्य ब्रह्मांडो एवं उनके देवताओं को नियंत्रित करते हैं फिर भी वे अपने भक्त द्वारा नियंत्रित होने के लिए राजी हो जाते हैं उपनिषदों में कहा गया है कि भगवान मन से भी अधिक वेग से दौड़ सकते हैं किंतु यहाँ हम देख सकते हैं कि अपनी माता द्वारा पकड़े जाने से बचने की इच्छा रखते हुए भी कृष्ण पराजित हुए और माता जसोदा द्वारा पकड़ लिए गए लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम से व्यमानम कृष्ण की सेवा लाखों लक्ष्मिया करती हैं फिर भी वे मक्खन की चोरी इस तरह करते हैं जैसे कि कोई भूख का मारा हो यद्यपि सारे जीवों का नियंत्रक जमराज कृष्ण से भयभीत रहता है फिर भी कृष्ण अपनी माता की सोटी से भयभीत है इस विरोधा को अभक्त नहीं समझ सकता किंतु भक्त समझ सकता है कृष्ण की अनन्य भक्ति कितनी बलवान है यह इतनी बलवान है कि कृष्ण को एक शुद्ध भक्त द्वारा नियंत्रण में रखा जा सकता है इस भृत का अर्थ यह नहीं है कि अपने दास के बस में है प्रत्य दास के शुद्ध प्रेम के बस में रहते हैं भगवदगीता एक इक्कीस एक में कहा गया है कि कृष्ण अर्जुन के सारथी बने अर्जुन ने उन्हें आदेश दिया सेनयूर भय मध्य रथम स्थापय में हे कृष्ण आपने मेरा सारथी बनना और मेरे आदेशों का पालन करना स्वीकार किया है अतः मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करो कृष्ण ने तुरंत इस आदेश का पालन किया अतएव यह तर्क दिया जा सकता है कि कृष्ण भी सदैव पूर्ण स्वतंत्र नहीं रहते किंतु यह तो मनुष्य का अपना अज्ञान है कृष्ण सदा ही पूर्ण स्वतंत्र हैं जब वे अपने भक्तों के बसीभूत हो जाते हैं तो यह आनंद चिन्हय रस का प्रदर्शन होता है जो उनके दिव्य आनंद को बढ़ाने वाला होता है हर व्यक्ति कृष्ण की पूजा भगवान के रूप में करता है अतएव कभी कभी वे किसी अन्य द्वारा नियंत्रित होने की इच्छा करते हैं ऐसा नियंत्रण एक शुद्ध भक्त के अतिरिक्त भला अन्य कोई कैसे ऐसा नियंत्रक एक शुद्ध भक्त के अतिरिक्त भला अन्य कोई कैसे हो सकता है जगत श्रील प्रभुपाद की इस प्रसंग में दामोदर लीला में भगवान ने दिखाया क्या दिखाया वित किसको दिखाया सारे जगत को सारे जीवों को और ब्रह्मा जी को शिव जी को इंद्र भगवान को बड़े बड़े देवताओं को दिखाए पर असली बात है कि वे अपने भक्तों को दिखाए क्या दिखाए और किस प्रकार दिखाए अपनी वृत्तिवश्यता को दिखाए और किस प्रकार एवं एवं का अर्थ है वे पहले सो रहे थे लेकिन भक्त के स्तन का दूध पीने के लिए चल पड़े भगवान वास्तव में अचल हैं लेकिन भक्त के प्रेम के बस में सचल हुए फिर जा के मथानी के पास मंथन दंड को रोक दिए भूखे हो गए भगवान एवं शब्द से सारी लीला कुला एवं माता जसोदा का हाथ पकड़ करके गोद में चढ़ गए स्तन पीने लगे ऐसा लगता था कि भगवान बहुत भूखे हैं वास्तव में भगवान भूखे हैं भक्त के प्रेम का उपहार पाना चाहते हैं माँ जशोदा इसलिए दही मत रही थी कि लाला को अच्छा माखन खिलाऊंगी उसकी चोरी छूट जाएगी तो भगवान इसका आदर किए फिर स्वयं जा करके मंथन दंड रोक दिए हाथ से पकड़ करके और मां की कमर पकड़ करके अपना एक अपना पैर मटके पदा करके और माँ के गोद में चढ़ गए भगवान अपना हक मानते हैं माता जसोदा का जो स्तन है वो कृष्ण का पेय है हक है वे माता जसौदा के स्तन पर लगे कंचकी को हटाए और पीने लगे बहुत पिए लेकिन वृंदावन का वनगंधा गायों का दूध जौटा जा रहा था उसने विचार किया कृष्ण यदि मां जशोदा के दूध को पी करके तृप्त हो जाएंगे तो मैं, मैं मुझको नहीं पिएंगे। इसलिए मुझे भिक्कार है अपनी इस भावना को माता को दिखाने के लिए और दूध उफान गया चूल्हा में गिरने लगा गिरने गिरने हो गया माता की दृष्टि पड़ी उसने अपने पुत्र को दूध से उतार दिया और दूध को उतारने के लिए चली कृष्ण बहुत भूखे थे माता ने मुझे के उतार दिया मेरा आदर नहीं किया छोटे बच्चे भी बहुत आदर चाहते हैं कृष्ण ने ये सोचा कि मेरा अनादर हुआ है मैं भूखा हूँ वस्तन पी रहा था तो इसने मुझसे परमिशन क्यों नहीं लिया मुझको हटाने के लिए पूछा नहीं रख दिया जमीन पर और दूध तैरने चली गई इस पर भगवान को क्रोध आया क्रोध से वो होठ कांपने लगे मैं सोचा अब माता को दिखा देना चाहिए मुझे संतुष्ट नहीं किया भूखा छोड़ दिया थोड़े से धान के लिए थोड़ा सा दूध बचाने के लिए अतः मां को दंड देना चाहिए उन्होंने विचार किया कि ये थोड़ा दूध बचा रही है मैं पूरा दही और दही के साथ मटका को बर्बाद कर दूंगा रोही मटका के पास एक मसाला पीसने वाला लोढ़ा रखा हुआ था उसी लोढ़े से वे मटका के केन्दी में छेद कर दिए सारा दही बह गया फैलने लगा और भगवान को इतनी बुद्धि नहीं है कि उस दही से अलग चल करके पार रहे सोचने लगे कैसे भागो माता मुझे मारेगी अथा दही के ऊपर ही छोटे छोटे पैर से वे चलने लगे भगवान को भय हुआ कि माता मुझे मारेगी वास्तव में भगवान चाहते थे कि मुझे डांटने वाला हो मुझे मारने वाला हो क्योंकि भगवान शासक हैं सारे जगत के भगवान ब्रह्मा जी शिव जी इंद्र सभी उनकी आज्ञा का पालन करते है शासन करते करते भगवान मानव उब गए थे वे चाहते थे कि हमको कोई डांटे धमकावे हमसे भी कोई बड़ा है क्या तो भगवान की इच्छा पूरी किया मां जसोदा ने यह कहा गया है कि भगवान को बहुत अभिलाषा थी साध थी कि मैं किसी के अधीन रहू तो कौन उनको अधिन अधीन कर सकता है तो एवं कहकर सुदेव घन करें इस प्रकार समदर्शिता भगवान ने सौ रूप से दिखा दिया जमराज जी के शासक हैं फिर भी भय दिखाया उन्होंने माँ जो सोदा के भय से भागे जसोदा के हाथ में छड़ी दे के भागे और भगवान मन से भी तीव्रगामी हैं मन जहां नहीं पहुंच सकता है वहां भी रहते हैं बहुत तेज चलते हैं। फिर भी मां जसोदा के द्वारा पकड़ लिए गए इस सभी बातें एवं शब्द से व्यक्त हो रही हैं एवं संदर्शिता ही अंग हे महाराज परीक्षित हे प्रिय परीक्षित इस प्रकार से कृष्ण ने अपने वित्तवश्यता को दिखाया भगवान के अधीन सारा जगत है सारे मनुष्य मनुष्य ही नहीं देवता दानो सभी श्री कृष्ण के अधीन है फिर भी उन्होंने ये दिखाया अपनी भित्त वश्यता मैं भक्त के अधीन हो गीता के प्रथम अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं दोनों पक्ष में सैन्य निरीक्षण हो जाते हैं दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना को दिखा रहा था और इधर भीष्म पितामह के द्वारा सिंह नाद होने पर शंख होने पर अर्जुन के मन में इच्छा हुई कि मैं युद्ध करने की इच्छा वाले राजाओं को देखना चाहता दोनों सेना के बीच में निरथ को खड़ा किए भगवान तो सारथी बने ही थे सारथी बनना स्वीकार किए थे तो अब सारथी बने हैं तो रथी की आज्ञा का पालन करेंगे, करना ही है बिना संकोच के अर्जुन ने आज्ञा दिया हे अच्युत हे भगवान दोनों सेना के बीच में मेरे रथ को खड़ा करिए इसे मैं अपने पक्ष के और विपक्ष के योद्धाओं को देख सकूं रिसर्च करके मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो मेरे विरुद्ध लड़ने आए हैं और युद्ध में दुर्योधन का ही प्रिय करना चाहते हैं इस तरह का एस्टिमेट करना चाहता हूँ भगवान ने कहा जो आ गया है ऐसा कह करके रथ को दोनों सेना के मध्य में ले गए और स्वयं दिखाने लगा भीष्म पितामा द्रोणाचार्य के निकट खड़ा किया रथ और भगवान ने अपने श्रीमद अंगुली से दिखा करके कहा अर्जुन देखो अपने गुरुजनों को अपने चाचाओं को मामाओं को अपने सब बंधियों को देखो दोनों पक्ष में तुम्हारे सब संबंधी हैं भगवान दिखाद दिखा करके सबका नाम बोल करके बता रहे थे अर्जुन अर्जुन भगवान के शुद्ध सेवक हैं पार्षद हैं उनमें अज्ञान अज्ञान नहीं आ सकता है लेकिन भगवान चाहते थे कि अर्जुन में अज्ञान आवे इसलिए वो दिखा रहे थे देखो ये भीष्म पितामा है ये तुम्हारे गुरु है द्रोणाचार्य सल ये तुम्हारे मामा हैं खास करके विपक्ष के जो धाओं को वे दिखा रहे थे और अपने पक्ष में रहने वाले वीरों को भी दिखा रहे थे अर्जुन खड़े होकर के रथ पर देख रहे थे उन्होंने देखा कि विपक्ष में भी और स्वपक्ष में भी अपने ही लोग हैं दे करके अर्जुन के मन में अज्ञान छा गया ये हमारे स्वजन हैं। इनको मार करके हमको क्या सुख मिलेगा दुर्योधन सहित सभी हमारे भाई हैं दुर्योधन के पक्ष वाले अपने भाइयों को युद्ध में मारूंगा तो इससे हमें क्या सुख मिलेगा इस प्रकार का घोर अज्ञान अर्जुन के मन में छाया गया भगवान जो चाहते थे वही हुआ और अर्जुन इतना कमजोर हो गए वे चिंता से खड़ा नहीं रह सकते भगवान से कहने लगे हे कृष्ण युद्ध के लिए एकत्रित इन राजाओं को देख मेरे शरीर में बेचैनी हो रही है मेरा त्वक जल रहा है मेरा मन चक्कर चकरा रहा है वही अर्जुन जो युद्ध के पहले बड़े उत्साह से कहे हैं कृष्ण से कि मैं युद्ध देखना चाहता हूं कौन लोग युद्ध करने आए हैं बड़े उत्साह से और जब भगवान ने दिखाया तब उनके सामने अंधकार छा गया कहता मैं कुछ नहीं सूझ रहा है नच्चो सुखनों में अवस्था तो मैं खड़ा भी नहीं रह सकता ये गणीव धनुष मेरे हाथ से स्लीप कर रहा है भगवान मानो आश्चर्य से कहते हैं ये तुमको क्या हो गया इस युद्ध के अवसर पर इस युद्ध भूमि में ये तुम तुमने नपुंसकता कैसे आ गई अर्जुन ने कहा जो कुछ भी हो मैं कैसे भीष्म पितामा पर बाढ़ चलाऊंगा कैसे गुरु महाराज पर दुणाचार्य पर बाण चलाऊंगा क्या आप अपने गुरु को मार सकते हैं गर्गाचार्य जी को आप मारेंगे यहां तक और दिया। तो आप पाप करा रहे हैं हम लोग पाप करने जा रहे हैं छोटे से राज के लिए और भोग के लिए हम लोग स्वजनों का बध करना चाहते हैं भगवान ने कहा दिया कि ये तो भोग चाहते हैं ये युद्ध के लिए तैयार हैं। तो अर्जुन ने यहां तक तो कह दिया भले लोग ही हैं लेकिन है तो अपने गुरु जानू इनको मैं कैसे मार सकता भगवान ने मानो संकेत किया तब क्या किया जाए जो बंद किया जाए तुम जो चाहोगे वही होगा तब ठीक है अनाउंस कर दिया जाए बोलो सब लोग चले तब अर्जुन कहते हैं नहीं मैं समझ नहीं रहा हूं कि मेरा क्या धर्म है क्या कर्तव्य है अतिशय दीनता के कारण कर्पण दो सौ पहत्तर स्वभाव अतिशय दिनता के कारण मैं समझ नहीं रहा हूं क्या करना है धर्म के विषय में मेरी बुद्धि समुद्ध हो गई है अतः मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या करना चाहिए पीछा में तम धर्म समुद्ध चेता अपने कर्तव्य देखे विषय में कुछ समझ नहीं रहा अर्जुन वास्तविक स्थिति पर आते हैं कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं मुझे शिक्षा दीजिए वही अर्जुन जो पहले आज्ञा दिए थे सारथी के रूप में भगवान को और अब कहते हैं मैं आपका शिष्य हूं मुझे सिखाई भगवान ने कह दिया तुम बोलते हो विद्वान की तरफ फिलस्पी झाड़ रहे थे और काम कर रहे हो मूर्ख की तरह तुम्हारी वाणी में और तुम्हारे काम में अंतर हो रहा है ना यहां तक अर्जुन ने कहा दिया था कि कृष्ण आप हमसे पाप कराने जा रहे हैं अपनी स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं मैं आपका शिष्य हूं और अज्ञानी हूं आप मुझे बुद्धि दीजिए मेरे कर्तव्य को बताइए तरह गीता में अनेक बार अर्जुन के प्रश्न हुए हैं गीता के समान पूर्ण ज्ञान किसी ग्रंथ में नहीं है संसार में यह ग्रंथ दिव्य दिग्भ्रमित किसी भी मनुष्य को शिक्षा दे सकता है भगवत गीता बहुत सावधानी से कही गई है भगवान द्वारा और प्रश्न करने वाले अर्जुन है भगवान ने बुद्धि की प्रशंसा कर दिया है तो अर्जुन कहते हैं आप जब बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं तो मुझक कर्म क्यों लगा रहे मैं भी कहीं शांति से हरिद्वार में जाकर के चिंतन करूंगा गंगा जी के तट पर आप ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं शांति की प्रशंसा कर रहे हैं और हमको घोर कर्म में लगा रहे हैं घोर कर्म मतलब तो दूसरे का गला काटने का काम मारने का काम एक करा रहे हैं आप अर्जुन कहता है आप निश्चय करके बताइए कि दोनों में किसमें हित है मेरा मेरा स्पे किसमें है भगवान समझाते हैं अर्जुन ये दोनों बातें मैं कहा हूं दो व्यक्तियों के लिए एक बुद्धि प्रधान होता है उनके रास्ता चलने का हम है तुम मेरे भक्त हो तुम में कर्म शक्ति है कर्म करने की प्रवृत्ति है अतः तुमको मैं कर्मजोर की शिक्षा दे रहा दोनों पथ एक ही जगह जाते हैं एक काम अनुष्ठान करने पर दूसरे का भी फल मिलता है इसको भगवान ने कहा कि शांजर ये विरुद्ध नहीं है एक ही गंतव्य पर पहुंचाते हैं केवल कर्मों का त्याग करके कोई कर्म कर्मबंधन से मुक्त नहीं होता है कर्म करना चाहिए लेकिन उपासना छोड़ करके मन में कोई चिंता गलानी छोड़ करके युद्ध करो भगवान ने बताया कि यदि भक्ति पूर्वक कर्म किया जाए कृष्ण भावना भावित होकर के तो वह कर्म भी मुक्त करने वाला होता है सभी अवस्थाओं में कर्मफल की अपेक्षा न रखना अपना कर्तव्य समझकर करके कर्म करना यही उचित है निल्ले बैठ जाना कर्म छोड़ देना है इससे कोई फायदा नहीं होता अगर यह मान लिया जाए कि कर्म छोड़ देने से सिद्धि मिलती है तब तो गंगा जी के तट पर जाकर के चिलन पीना यही काम रहेगा सिखाया है कर्म करो फल की आकांक्षा छोड़कर अपना कर्तव्य मान करके जो शास्त्र में विहित कर्तव्य है उसको करो विहित कर्तव्य जो भगवान द्वारा निश्चित है हमारा क्या कर्तव्य है करना चाहिए और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर के कर्म कुरुक्षेत्र के युद्ध में सारथी बने हुए भगवान पर दे, ज्यादा देखने लगा वास्तव में चालुक हुआ था मां जशोदा के बालक कृष्ण कृष्ण पर, पर वास्तव में कृष्ण चाहे ब्रज में बालक हो या कुरुक्षेत्र में एक समर्थ योद्धा और जगत गुरु के रूप में विख्यात फिर भी सब समय भगवान है कृष्ण के इस विविध चरित्र को देखकर कई मनुष्यों के मन में शंका होती है ये कृष्ण दो व्यक्ति थे एक नहीं है ये ब्रज का कृष्ण तो कम बुद्धि का चोरी करने वाला माखन चुराने वाला दही दूध खाने वाला गाय चढ़ाने वाला इग्वाला है और कुरुक्षेत्र का कृष्ण एक समर्थ योद्धा है परम ज्ञान से संपन्न है सदाचार है तो दोनों एक व्यक्ति कैसे हो सकते हैं लेकिन भगवान का ऐसा चरित्र है ऐसा विरक्षण कि दोनों हैं दो नहीं हैं एक ही हैं एक बंगाल के लेखक हैं बहुत प्रसिद्ध हैं वो कहते हैं कि ये गोप कुमारियों का साड़ी चुराने वाला वस्त्र तो चुराने वाला और गीता का उपदेश करने वाला एक व्यक्ति कैसे हो सकता है निश्चित ब्रज के कृष्ण अलग हैं और कुरुक्षेत्र के कृष्ण अलग हैं पर शिला प्रभुपा जी ने कहा है यदि बचपन में कोई व्यक्ति नग्न रहता है और युवावस्था में पैंट पहनता है धोती पहनता है कोट लगाता है तो क्या वह दो व्यक्ति हो गया है वही व्यक्ति हुआ ना कृष्ण चाहे अज्ञानी की लीला करें या ज्ञानी के सब समय पूर्ण ज्ञान में है ये भगवान ने दिखाया कि मैं भक्त के सेवा के अधीन हूँ और वैसे इसके साथ ही भगवान सबके ईश्वर हैं ब्रह्मा जी के भी कंट्रोलर हैं शिव जी के कंट्रोलर इंद्र के जमराज के सबके नियमता है और निंतर होते हुए ही भक्तों के अधीन हैं भक्त जैसे पिलाते हैं खाते हैं जैसे नचाते हैं और नाचते हैं भक्त के अधीन है तो ये सतारण सदा, ये विलक्षण बात है कि भगवान भक्त के अधीन है इसके साथ ही सारे जगत के ईश्वर भी हैं जैसे दम से स्वरम बसे जस इदम यह संपूर्ण जगत बसे बस में अधीन है फिर भी भगवान ईश्वर होते हुए भी भक्त के सेवा के अधीन है या उन्होंने दिखाया किसको दिखाया सारे जगत को सारे जीवों को मुनियों को देवताओं को दिखाने की आवश्यकता क्या पड़ी इसलिए कि भगवान चाहते हैं कि सब लोग मुझसे प्रेम करें भक्ति करें केवल पूजा ही नहीं करें भगवान भक्त के अधीन है या भगवान का गुण है के भक्त हमारे मैं भक्तों का हूं तो भक्त हमारे हैं सारे जगत के ईश्वर हैं सारे जगत के स्वामी फिर भी भगवान कहते हैं मैं भक्त का श्री हूं ऐसे सबका सिद्ध हूं लेकिन भक्तों का विशेष भगवान के विषय में बहुत सुंदर होता है कई लोगों को इसीलिए अनेक मत हैं कोई कहता है भगवान निराकार है भगवान कठोर हैं सारे जगत को अपने बस में रखते हैं जो जैसा कर्म करता है वैसा फल देते हैं लेकिन इसके साथ ही भगवान परम दयालु हैं ये कठोर नहीं है दामोदर लीला में भगवान ने स्पष्ट दिखा दिया भक्त इसे समझ सकते हैं संदर्शिता स्पष्ट दिखा दिया सम्यक दर्शन करा दिया अपने भक्त व सत्ता को श्री भगवान जमराज के शासक हैं यह बात ठीक है लेकिन दिखाया उन्होंने अपने भक्त तो और से तक और संपूर्ण ब्रजलीला में भगवान ने यह दिखाया है देखना चाहिए जब भगवान यही दिखा रहे हैं तो देखना चाहिए बार बार भागवत को पढ़ना चाहिए भगवान का यह वाक्य है मैं सम हूं सभी के प्रति फिर भी जो भक्ति से मेरा भजन करते हैं मैं उनमें हूँ वे मुझमे है मैं, मैं ते ते सुचा प्या जब कुरुक्षेत्र के युद्ध का निश्चय हो गया तब तो दुर्योधन कृष्ण से सहायता मांगने गया चूंकि कृष्ण क्षत्रिय वंश में जन्म लिए थे अतः युद्ध में रुचि रखना ये क्षत्रिय पसंद करते हैं तो दुर्योधन के मन में आया कि कृष्ण से मैं सहायता मांगू और अर्जुन के मन में भी आया दोनों द्वारका पूरी पहुंचे भगवान ने समभाव से कहा आप मेरे संबंधी हैं खास समधि दुर्योधन दुर्योधन के पुत्री का विवाह भगवान के पुत्र से हुआ था और अर्जुन भगवान की बुआ के पुत्र था भगवान ने गीता में कहा है सुखना क्षत्रिय पार्थ लभंते युद्ध निद्र सौभाग्यशाली क्षत्रिय ऐसे युद्ध को पाते हैं तो दोनों सहायता के लिए गए दुर्योधन पहले गया भगवान की अजीब लीला है जब दुर्योधन पहुंचा तो भगवान सो रहे थे दुर्योधन को चिंता थी कि मैं लेट न कर जाऊं रातों रात पहुंच गया द्वार भगवान सो रहे थे तो वो तो संबंधी था कोई बाधा नहीं हुई अंत पूर्ण जाने में भगवान ने कहा था मेरे चरण के पास एक कुर्सी रख दो कुर्सी शिव के पास भगवान जानते थे कि परम अभिमानी दुर्योधन अहंकार बस आ रहा है तो जब पहुंचा उसे पता लगा कि दरका देख सो रहे हैं तो जाकर के करके कक्ष में सेम कक्ष में देखा कुर्सी पे चरण के पास बैठा था लेकिन वो बराबर का संबंध जानता था कि मैं बड़े क्षत्रिय हूँ राजा हूँ तो कृष्ण के सिरहाने बैठ गया सिर के पास टकी हुई कुर्सी पर उसी रात अर्जुन भी पहुंचे अर्जुन नम्रता थी वे कृष्ण को प्रणाम करके चूरण के पास बैठ गए भगवान ने पूछा दुर्योधन से किस प्रजन से आप आए कृपया सुनाई है दुर्योधन ने कहा यह हे देश मैं युद्ध में सहायता मांगने आया तो भगवान ने कहा ठीक है आप बैठिए। है चूंकि तो अर्जुन भी पहुंचा था, लेकिन भगवान ने देखा सबसे पहले अर्जुन को तो वे भी वही बताए कि मैं युद्ध में सहायता मांगने आया दो दोनों बैठे हैं शिव के पास दुर्योधन और चरण के पास अर्जुन भगवान ने कहा मैं दोनों की बात सुना लेकिन मैंने पहले देखा है अर्जुन को जो कोई व्यक्ति सही अवस्था में यदि जगेगा तो चरण के तरफ ही जगेगा सिर के तरफ भाग में देखता है तो भगवान ने कहा कि मैं दोनों की सहायता करूंगा लेकिन मैंने अर्जुन को पहले देखा है और अर्जुन उम्र में भी छोटे हैं छोटे की इच्छा पहले पूरी करनी चाहिए तो अर्जुन को भगवान ने मौका दिया तुम जो कुछ कहना हो कहो पहले मैं छोटे की बात को पूरा करूंगा और देखा भी है पहले अर्जुन को दुर्योधन जब गया शुरू में तो इधर उधर देख करके सोने का सिंहासन रखा हुआ था तो सिर के पास तो सिर के पास बैठ गया और भगवान ने नाटक किया वे जब जगे तो इधर सिर के तरफ नहीं देखे देखे चरण के तरफ इसलिए उन्होंने ये रखा व्यवस्था कि पहले अर्जुन मांगेंगे इसके बाद दुर्योधन मांगे तो भगवान ने कहा अर्जुन को क्या आगे गया क्यों क्या चाहते हैं चाहता हूं आपको तब तो दुर्योधन कहा कि बरखा देश हमको सेना चाहिए युद्ध होने वाला है तो सेना की जरूरत है ना बहुत बड़ी सेना थी नारायणी सेना तो दुर्योधन ने कहा कि आज्ञा दिया जाए सेनापति को सेना के लिए चले तो सेना पा गया जाद की सेना नारायणी सेना और आनंद से चला जब दुर्योधन निकल रहा कक्ष से तब भगवान ने पूछा आदमी से अर्जुन तुम पागल हुए हो क्या तुमको युद्ध के लिए सहायता मांगने के लिए महाराज जी इसी ने भेजा तुम युद्ध में मुझको मांगा सेना को नहीं मांगा तो ऐसा क्यों किया तो अर्जुन कहते हैं किसी मैं किसी भी अवस्था में आप कुछ कर नहीं सकता मुझे सेना की जरूरत नहीं है मुझे आपकी जरूरत है तो भगवान ने कहा दिया मैं तो कुछ करूंगा नहीं युद्ध में अस्त्र भी नहीं उठा सकता क्योंकि दोनों हमारे सब ही हैं अर्जुन ने कहा ठीक है आप युद्ध नहीं करेंगे हमारा रथ तो चला सकते हैं ना मेरी इच्छा है बहुत दिनों से आप मेरा सारथी बने युद्ध मैं करूंगा तो चाहता हूं जीवन की बागडोर आपको सौंप दू कीर्तन गाये naam saa jayamaa gop madan murari raage naam saa raage ram naam saa jai ke subah kare manaa ni naam hai naam saa raage श्याम सान हंसान लजके सब काली महारानी राधे श्याम सान राधा श्याम सान सुन ना कुंडन मधुर विशाना गणेश है बजयंति मान सुंदर कुंडन मधुर विशाना गणेश है बजंति मानना जा छवि की राछली की बोली हरि राधे राम राम सा राम माधव भगवन यार हरि राधे राम राम सा हरि ओ प्रेम करे मानी राधे राम राम सा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 बाबा है न गोबाना रास रचाए नाचत दिपिने बिहारी राखे नाचत दिपिने आरे ना लागे श्याम श्याम खाए राखे श्याम श्याम खाए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 बल संग चरा बन रामकारी ज्ञान बाल संग चरा ग्रे गारी कांग्र काम कारधे कांग कावर कार राधे श्याम श्याम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 चूरा चूड़ा न बने तुझ बनी लिता प्रणाम भला चूड़ान बने तु ज बने लिता प्रणाम भाख चोर मुरा माखन चोरा माखंड चोर मुरा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 जय हो के सब चले राम सांवरिया राखे राम सांवरिया राखे राम सांवरिया राखे राम सांवरिया राखे राम सांवरिया एक दिन माल इंद्र मारो दख सर गोबर समारो एक दिन माले इंद्र मारो दख सर गोबर समारे नाम पढ़ो गिर धारी राधे नाम पद गिर हो नाम पदारी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 राम चारे राम रे राम राम राम खान जाए को भोगन आयो ऋतु साग भी जोड़ो घर आयो दुर्ज को भोग नुद साग भी दो घर आयोजन पूजा Pujaaradhya, tu sope ma pujaaradhya, tu ma pujaaradhya, ram ram ram ram ram ram ram. brahma madhav madan hari ragi ram sham sham brahma madhav madan hari ragi ram sham sham saike sabai mai madhav hari ragi ram sham sham ragi ram sham sham ragi ram sham sham ragi करुणा तो तो तो कर द्रौ पॉजिटकारीखक गए बनचारी करोना तो कर द्रौ पदिट कारी पटनी लिपक गए बनचारू करोणा कर द्रो पदिप कारी पटन लिपक गो तो कर, कर दो नि नि नि नि न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 भक्त भक्त सब तुम तारे बिना भक्ति हम सारे घर भक्त भक्त सब तुम तारे बिना भक्ति हम सब हमारे हमार Sham sham sham, Ravi. Sham sham sham, today my husband is born, Ravi. Sham sham sham, today he's a commoner, Ravi. Sham sham sham, Ravi. Sham sham sham, Ravi. म राम जाम जाम जाम जाम जाम जाजुन के रख अंकन हारे गीता के रूप देश तुम्हारे अर्जुन के रथ अंकन हारे गीता के रूप देश तुम्हारे सौक्य सुदर्शन भार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 jai jai jismadhi bhagwan namo hari namai naam jaam jaam ka jai naam kaamta jai jai jismadhi bhagwan namo hari namai naam jaam jaam ka jai naam kaamta naam aur kishan hare krishna hare hare hare amare rama rama hare hare hare krishna hare krishna hare hare amare rama rama hare hare hare krishna hare krishna hare hare amare rama rama hare rama hare krishna krishna hare hare hare hare hare ram ram ram ram ram ram ram hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare ram ram ram ram ram hare krishna hare krishna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 there <laughs> are भगवान की डिग्राएं हैं और नीलाओं के अनुसार कुछ झांकियाँ हैं दिल्ली क्षेत्र में हस्तिनापुर गंगा जी हरिद्वार हस्तिनापुर के अंदर पड़ती है और हस्तिनापुर में इंद्रप्रस्थ में भगवान के झांकी है राधा तार थी मुझे याद आ रही थी श्री लत्प्रभुपाद ने दिल्ली मंदिर में राधा पार्थ सारथी की स्थापना की यद्यपि नए मंदिर में और चर्चा थी कि और वि रखा जाए लेकिन प्रभु पाद की इच्छा के, के अनुसार श्री गोपाल कृष्ण महाराज जी राधा पारी को ही रखे मुझे भी उस अवसर पर मौका मिला था मैं गया था दिल्ली राधा पार सारथी के रूप में तो भगवान कृष्ण हैं राधा रानी भी अकस्मात मुझे त्रिकालज्ञ प्रभु ने कहा उस समय के प्रेसिडेंट थे वे राधारानी को उठाने का भार दिया मुझको राधा को मैं और मिताईचंद महाराज उठाए बिगड़ा बहुत भारी था मुझे अनुमान नहीं था कि राधा रानी इतना भारी हो सकती है लेकिन किसी तरह तो उठा कर ले गया मैं उल्टर में रखा प्रभु अपनी शक्ति के साथ अपनी प्रिया के साथ दिल्ली क्षेत्र में विराजते हैं उनके भक्तों को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे पहले जब यहां भागवत सप्ताह का आयोजन था तो दिल्ली के ही भक्त व्यवस्था किए गोक वृंदावन धाम में बद्री विशाल प्रभु जी व्यवस्थापक थे लेकिन उनकी सहायता करने वाले दिल्ली के ही भक्त थे तो मुझे एक बात का अफसोस हो रहा था कि आप लोगों को धन्यवाद नहीं दिया अंत में ये कहना चाहता हूं आज यहाँ आने वाले हैं स्कान के वरिष्ठ सन्यासी गुरु नव जगंदर महाराज तो उनके मुखारबिंद से सुनने को कुछ मिलेगा यह तो सौभाग्य है मैं तो बहुत कम बोल पाता हूँ बैठने में भी कष्ट है चलने में कष्ट है पर पार्थ जी की कृपा से कथा कह देता हूं सभी को धन्यवाद जो कथा में आए बहुत कष्ट सह करके दूर दूर से उनको धन्यवाद है और कथा व्यवस्था में लगे हुए भक्त जैसे बीजा सेठ जी उनको बहुत धन्यवाद उमापति प्रभु देवहरि प्रभु सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ स्वयं भगवान कृष्ण को जिन्होंने ऐसी बुद्धि दिया सबकी व्यवस्था करने के लिए और माँ गंगा का दर्शन करने का मौका मिला कथा दो टाइम होती थी लेकिन इस बार अस्वस्थ रहने के कारण मैं कह दिया कि एक बार कहूँ तो भक्तों ने बार बार कहा कि कोई कि किसी को कहिए शाम को कथा कहने की तो मैंने कह दिया ऐसे कि मुझे दिल्ली की राधिका मैं वो कथा कहेगी ऐसे मैंने कथा तो नहीं सुनी लेकिन उसका भागवत पाठ सुना हूँ भागवत के अनेक स्त्रोत्र अनेक प्रार्थनाए वो हमको आकर के सुनाती थी अपने पिता के साथ अपनी माँ के साथ तो इस हरिद्वार में चंडीगढ़ से आए हुए सभी भक्त हमेशा आते हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूं मैं तो चाहता था कि अधिक से अधिक भक्तों को मौका मिले अपने बाणी से भगवान की कीर्ति गाने का लेकिन हमको ऐसा स्मरण भी नहीं रहता है केवल वैष्णव जी महाराज बिंदा बन के वैष्णव महाराज जी को मैं कह पाया और किसी को कहा नहीं और उनको कहा तो अभी लगे प्रशंसा करने मेरी संजय से लप